ये लो पराधीन है पराधीन होने के बावजूद भी स्वच्छंदता की अपेक्षा स्वानुशासित होना तो दूर की पाती परानुशासित भी होना नहीं चाहते हैं, स्वच्छंदता को चाहते हैं। कि दिन चार बजे उठेंगे पांच बजे के छह बजे और ठंडे में तो सात बजे उठेंगे उसे पहले तो उठेंगे ही नहीं तुरंत तो तो मुंह लगा दिए पाठ में पहुँच गए तो स्वानुशासित होना भगवान की कृपा है समझो गुरुओं की कृपा है नहीं तो ये संभव नहीं थोड़ा सा छूट मिलते ही सब कुछ हो जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि देखो नियंत्र के बिना ये ईश्वर लोग स्वच्छ हो जाते मर्जी बनती उनकी कल कृष्ण बरसात कर देते सारा उल्टा पलटा हो जाता ना तो इसीलिए इन पर अनुशासन करने वाला कोई ही ये मानना ही पड़ेगा और जो है उसी का नाम ब्रह्म और उस ब्रह्म को यदि यह मनुष्य प्राप्त करने के बाद इस मनुष्य में रहते हुए जाना नहीं अनुभव नहीं किया तो अजीव नहीं व्यर्थ यह चेत अवेदी तथा सत्य मे पहले बोल चुका है जैसे वैसे इस परिषद में भी यह चेत अशक बोधुम प्राप्त शरीर से विश्रस तथा सर्गेश मन प्रबद पह दूसरे शब्द में कद शरीरत्वाय कल्पत यह चेत अशक्त बौद्धम प्राक शरीर से यह चिन्ह इस जीवित शरीर में जीवित रहते हुए इसके नाश से पूर्व ही प्राक शरीर से शरीर का विश्रंश नाश होने से पूर्व में ही यदि बौद्धम अशकत चेत यदि आपने सात आप तो स्वरूप को जान नहीं पाए तथा फिर तो निश्चित रूप से मरण के पश्चात स्वर्गेश जन मरणशिला इन लोकों में ही वह शरीर धारण करने के लिए पुनर पुनर आते जाते रहेगा इसलिए मरने से पहले पहले यथा का पूर्ण अभ्यास करते हुए तीव्र अभ्यास तत्र तीव्र आसन नहा सूत्र कारण है कि तीव्र अधिकारियों के साधकों में भेद करते हुए अधि मध्य मृदु की कि व्याख्या किया नौ प्रकार का विभाजन करते हुए कहा इनमें से जो तीव्र अधि तीव्र हो वह कृष्ण साधक मैंने उसको क्षणभर भी दूसरे में व्यतीत करना उसके लिए युग बीतने के बराबर महसूस यहाँ जगह गप मारे का प्रश्न नहीं उठता उसके पास समय का टाइम नहीं उसके पास आजकल लोगों के भाषा अलग है टाइम नहीं कहने का तत्पर दूसरा है साधक का टाइम नहीं है कहने का मतलब यह है कि उसके लिए जगत की व्यवहार करने के लिए कोई समय नहीं अलोक शंगा कर रहा है सोच कर रहा है खाना कर रहा है उस समय चौबीस घंटा उसके लिए यही ब्रह्मचिंतन चलती रहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति रहता है और प्यार करना शरीर जो अलग शंगा कर रहा है सोच हो रहा है सब हो रहा है लेकिन अन्य चीजों के लिए वृत्ति लानी पड़ेगी ना इंद्रियों में गप मारना है कहीं दूसरे जगह आना जाना कुछ देखना है टीवी से अभी देखना है तो उसको दुसार वृत्ति यहां लानी पड़ती है अपराध कर्मणस होने वाली चीज नहीं है ये कोई बहाना नहीं बना सकता ब्रह्म ज्ञान है कि मेरे प्रहार करना समय टीवी देख रहा हूँ ये से करना टीवी कहा तो इसी युग का बीमारी है ये अनाधिक कहा से आप साधना करते है कितने जन्मों से साधना की है सिद्धान भगवान ने ऐसे ठेका थोड़ी ले रखा है कितने सैकड़ों जन्मों से आपने साधना की होगी तब इस जन्म जागरण वेदान सुनने को मिल रहा है थोड़ा बहुत और शोराम को पछाने के लिए कितने और जन्म लगेंगे भरोसा नहीं तो कहां से टीवी का संस्कार रहेगा यदि तो उसकी संस्कार है तो फिर यह संस्कार कैसे होएगा हो तो हो ही नहीं सकता है तो विरुद्ध है ना इसलिए बहाने वाजी लोग कर देते हैं वास्तविकता में अभी वो बहुत दूर है ब्रह्म ज्ञान से परोक्ष ब्रह्म भी नहीं है परोक्ष शब्द ब्रह्म ज्ञान है क्ष ब्रह्मज्ञान हो जाना बहुत बड़ी बात है रोक्ष ब्रह्मज्ञान होने का मतलब श्रवण यथार्थ रूप से हो जाना सही ढंग से श्रवण यदि हो जाए फिर तो सवाल ही नहीं है कि भाई प्रवृत्ति हो जाए मनन चालू हो जाएगा सही मायने में उसने श्रवण भी नहीं किया केवल कि शब्दार्थ पकड़ा है थोड़ा बहुत वो भी कुछ और लक्ष्य से पकड़ा है मुक्ति का लक्ष्य से नहीं पकड़ा शब्दार्थ उसका लक्ष्य और होगा भैया नहीं, नहीं तो श्रवण भी नहीं हुआ उसको तो यदि इनका कहना ये श्रवण भी हो जाए ढंग से ना तो उसका जीवन धन्य जानना इसलिए अनुभव करने की बात नहीं कहते तुम अवगम नहीं कहकर करके बोधन कहा दिया मैंने उसके जो है शब्दार्थ भी जो ग्रहण किया जा रहा है यथार्थ मुक्ति का दृष्टिकोण तो से श्रवण किया जाए ये भी जन्म यदि हो जाए तो सफल है कोई भाषकार कहते जगह जीवन ने अव छेद यदि अशकत लंग लगा सकनौती अर्थ में शकनौती शक्त संदि यदि वह शक्त होते हुए समर्थ होते हुए यदि यह जान लेता है तो एक भय कारण ब्रह्म बोध किसको जान लेता है ये जो सकल संसार का भय का कारणित्व कारणता उस ब्रह्म को जानता है कब प्रापूर्व शरीर शरीरस्य विश्रष हो शरीर के जो है पतनाथ मरण से पहले यदि वो जान लेता है तो संसार बंधनाथ विमुचित यदि बोला है यदि अशक्त छेदक यदि हाँ तो इस संसार बंधन से वह मुक्त हो जाएगा नचे अशक्त बोध तुम तो, से अपने तरफ से वितरिक मुख से कार्य दिव्य मूल मंत्र में नहीं है नचे अर्थात जो व्यक्ति उस समस्त संसार का भय अस्तित्व का कारण ही होता उस के ब्रह्म को नहीं जान सकेगा समर्थ होते हुए मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी नहीं जाना समर्थ होने के बाद शरीर प्राप्त होना ही इसको जानने का आपका सामर्थ है क्यूँकी कि अन्य किसी भी में नहीं जान सकते अन्य ब्रह्मलोक और मनुष्य लोग दो लोग के सिवा किसी लोग में ब्रह्म को जान नहीं सकते आप किसी यानी लोग में भी नहीं जान सकते योनियों तो छोड़ दो अन्य योनियों में तो इस लोक में संभव ही नहीं है और अन्य लोकों में भी संभव नहीं है अगले मंत्र में स्पष्ट करेंगे इस बात को एकमात्र ब्रह्मलोक है जहाँ ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं स्वस्वरूपानुभूति अत है तो दूसरे मनुष्य लोग ही है इन दो स्थल के अलावा कोई तीसरा स्थल नहीं संसार के अंदर जहाँ स्वस्वरूपानुभूति हो सकता है इसलिए इतना जोर देकर कहना है जो है देखो अनुभव धाप यदि उससे अनुभव नहीं किया तो सर्गेशो सर्गेश जिसमें प्राणी लोग सर्जन उत्पन्न मरण मरण जन्म वर्ण लिया करते हैं ऐसे सर्गों को कहो कारो प्रतिवीआ कहाष सर्गेश भाव आया शरीर के प्राप्ति के लिए जन्म के लिए ही कल्पते समर्थ हो भगवती ऐसे उसी के योग्य हो जाएंगे शरीर बारम्बार विभिन्न प्रकार के शरीरों गोजर मनुष्य शरीर प्राप्त करेगी ये श्रवण किया है तो मनुष्य प्राप्त कर भी लेगा योग भ्रष्ट होकर अभी कार्य पूरा नहीं हुआ ना क्यों मैं लगा था हाउसफुल हो गया कोई बात नहीं अगले बार में देख लेते लोग ऐसे करते है सिनेमा के लाइन में क्या करती लोग वो लाइन में लग गये दोपहर के सिनेमा देखने के चक्कर में तो मिली नहीं टिकट तो क्या करें कोई कोई बात नहीं वही बैठे रहेंगे तो शाम के इसमें देख लेंगे तो लगे हैं तो फिर क्या होगा आगे बढ़ते जाएंगे और उनको टिकट मिली जाएगी अगले बार देख ही लेगा वो तो जैसे वहा आपको इतनी धैर्य है नहीं तो डाक टिकट है और क्या जल्दी मिल रहा है जितना तीव्रता रेल उतरा होगा आपके अपने जेब पर है ना सर ब्लैक टिकट खरीदने के लिए 50 रुपए चाहिए 10 रुपए का 50 में बिकता है फिर तेरे जेब में ऐसे कर्म होंगे तब जल्दी मिलेगा रास्ता वो है ही नहीं तो क्या करें? ऑनलाइन में लगा हैं। अगला, अगला जन्म अगला जन्म अगला जन्म अगला जन्म चल रहा है पता नहीं कब से चल रहा कोई है कोई ठिकाना नहीं इसलिए कहते हैं कि देखो यही जहां लो अच्छा है ये चक्कर में मत पड़े अगले का चक्कर मत पड़ो, लाटी का चक्कर क्यों पड़ रहे हो पढ़ो ही मत, ये घंटा पहले से नहीं पहले तपस्या कर थोड़ी तपस्या जारी करोगे तो कहने का मतलब ज्यादा तपस्या करना पड़ेगा ना तो जल्दी हो जाएगा काम थोड़ी तपस्या को बढ़ाने से सब काम जल्दी हो जाता है तस्मात शरीर निशा प्राक आत्त बोधाए यहा इसीलिए शरीर का मरने से पहले पहले ही आत्मानुभूति के लिए विशेष यत्न करने में आपकी निष्ठा स्थिति होनी चाहिए आत्मनो दर्शनम आदर्शस्थ मुख से स्पष्टम उत्पति इसलिए क्योंकि इसी पृथ्वी में ही पृथ्वी पृथ्वीलोक में मनुष्य शरीर में ही आत्मा का दर्शन दर्पण में आपके चेहरे के समान स्पष्ट अनुभव हो सकता है अन्यत्र सर्वत्र लोकों में आत खिचड़ी है कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता है कोशिश कर रहे पर भी अनुभव में नहीं आ सकता उसी के लिए मंत्र आरम्भ हो रहा है स्पष्ट रूप न लोकांतरिशु ब्रह्म लोक से अन्यत्र ब्रह्म लोक से स्पष्ट रूप देते स्पष्ट उत्पत्ति हो नहीं सकती सच दुष्प्राप्त अतएव एकदार्श ब्रह्म बोध इस मनुष्य के अलावा और ब्रह्मलोक में अलावा और कहीं भी वह दुष्प्राप्त है कथमितुचते आपने ऐसे कैसे कह दिया मंत्र गहराए यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा सुपरी तथा गंधर्व लोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके दो जगह स्पष्ट है यथा आचार तथा आत्म जिस प्रकार से दर्पण में आप अपने आप को देखते हो उसी प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा अस्वीन शरीर है इस मनुष्य शरीर के अंदर आप अनुभव कर सकते और पितरादि लोकों में यथा स्वप्न है जैसे पितृलोक में उसी प्रकार से आत्मा अनुभव होगा जैसे कि स्वप्न में होता है वहां स्पष्ट आप अनुभव कुछ नहीं कर सकते वहा सब कुछ अविध्यास उत्पन्न है आचारित है जो कुछ भी वो भ्रांति में ही रहेगा कुछ भी उसमें यथार्थ राम का चीज ही नहीं है। और अन्य लोगों लोग गंधरवादी लोगों में जाओगे वहां अनुभव कर लूंगा ब्रह्म को कहते नहीं यथा आप सुपरियोध दृश्य जैसे जल बह रहा है उसके अंदर आपने आपको देखो कैसे दिखेगा चेहरा उसके अंदर बहता जल में जिस प्रकार से आपका चेहरा दिखता हो उसी प्रकार से में गंधर्वाली को दिखेंगे मान इतना भोग प्रदान है वहां ब्रह्मागर वृत्ति बन नहीं सकती कहने के वो सब लोक जो है, वो भोग प्रधान लोग अपने पुण्य का भोग करने में लगे रहेंगे वहां तो अकल आती नहीं है कोई आत्मा का चीज भी है कहने का मतलब है लेकिन ब्रह्म में छाया धूप और छाया जैसे बिल्कुल अंधार भी हाथ रख करके धूप तो और, और छाया उसी प्रकार से ब्रह्म लोग दिखाई देगा स्थल है या तो अश्विन आत्मा ही आस्मिन शरीर है उतरा ब्रह्मलोक है अन्यत्र सर्वत्र परिव द तो परिदृश्य तो यथा आदर्श प्रतिबिंब उदम्बात्मा पशी जैसे दर्पण में शरीर और प्रतिबंध अनुभव कर लेते हो लोगों अत्यंत विविक्त, बिल्कुल स्पष्ट साफ अलग अलग करके देख लेते हैं तथा यह आत्मी शरीर के अंदर अगर गुफा उस गुफा के अंदर बुद्धि रूपी तत्व में वो बुद्धि रूपी दर्पण किस आत्मा से स्वबुद्ध आदर्शवत निर्मली भूताया आया कहता शुद्ध अंत कर्ण हो निर्मली भूत आयाम स्वुद्ध विविकतम आत्मा दर्शन भवती बिल्कुल अलग, अलग अलग आत्मा का दर्शन होता है स्पष्ट दिखाई देगा सारा शरीर मन बुद्धि अहंकार सिर सब कुछ मिथ्या ये है और मैं अलग इन सबसे यथार्थ दृष्ट सप तप हूं ऐसे स्पष्टन अनुभव हो जाएगा दृष्ट दृश्य का जो भेद द्रदृश्य विवेक है वो स्पष्ट हो है आचार्य शंकर ने पुस्तक ही लिख दिया दृदृश्य विवेक बहुत सुंदर है छोटा सा पुस्तक बहुत गहरा ज्ञान है तो इसलिए कहते हैं दर्शन भविष्य यथा स्वप्ने अभिवेक्तम तो जागृत वादूतम तथा और सफर में क्या ऐसा होता है जागृत सगल मिथ्याप को कल्पित किया हुआ है, भी है, भी है। सब खी कु प्रग पित अविविधम दर्शन आत्मन वहाँ अविव्यक्त अपृथक विचड़ी रूपा मिली हुई अध्यस्त ही आत्मा का सर भी अनुभव होगा करो फलभोग जो उन लोगों में आप अपने कर्मफल भोग में आसक्त रहेंगे यहाँ कर्मफल भोग ऐसा होता है बीच बीच बीमारियां आती रहती है तो अपने आप थोड़ा थोड़ा धक्का लगते रहता है तो समझ में आता है वही कुछ है लगता है कि ये सब कुछ नहीं चलेगा और यह भी पूरा सुख ही मिलते रहे तो उसको कहा समझ पाएगा कोई चीज क्योंकि दुख मिलने के बावजूद भी कितने लोग समझ रहे इस चीज निरंतर अनेक प्रकार के दुख उपलब्ध हो रहा है उसके बावजूद भी विवेक नहीं होता है है कि नहीं छह अरब जनता इस विश्व के अंदर है जिसमें छह लाख मुश्किल से वेदांत को समय प्रकाश श्रवण करने की चेष्टा कर रहे होंगे वन परसेंट भी नहीं छह करोड़ वन परसेंट होता है उसका वन परसेंट छह लाख शून्य और वास्तव में श्रवण करने वाले वास्तविक वास्तविक जिज्ञासु तो सोचना पड़ेगा पता नहीं हया जितने ही क्या है ये पता नहीं शून्य दस शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य इतना अंत में लिख देना जितना थक जाए तुम्हारे तो हाथ लिखते लिखते उतने होंगे इसलिए इनका कहना है कि देखा कब भोग आ सकते थोड़ा यथा यथाचा और इसी प्रकार से देखिए गंधर्वादी लोगों में आप सुक्त अवयम आत्मरूपम अविभक्त अवय वाला अपना शरीर का स्वरूप का आप देखते हो बहता हुआ जल में आप ढूंढेंगे है पता नहीं चलेगा यूं यू करते रहेगा ना लहार ढूंढते रह जाओगे कहा क्या है कुछ भी नहीं ठीक से दिखता परि इ ददृश्य और तो परी को ददृश्य स तनवे करेंगे परिदृश्यते ददृश्य छांद हो परिदृश्यता कोई बालक जैसे आपको वह बिल्कुल ही अविविक्त होकर के अविभक्त होकर के दिखाई देता है तथा तो गंधर्वोगे अविविकम तो एव दर्शन महात्म तो नंगीत ही संगीत चलते रहते गंधर्व में तो उसी आलापों में रह जाएगा कहा तो जापेक होगा जय श्री ब्रात्मा एवं लोकांतरे सभी शास्त्र प्रामगम्य जय इसी प्रकार के लोकांतरों में भी शास्त्र के प्रमाणता से निश्चय हो गया है दो का दृष्टान दे दिया पितृलोक गंधर्वलोक नाम से वास्तव जीव ने भी लोक है बाकी सभी के सभी में सर्वत्र अविविक्त ही दर्शन होगा विविध दर्शन कही नहीं है किन्तु छाया तपय अत्यंत विविधतम एकमात्र ब्रह्मलोक ऐसा है जिसमें अत्यंत विविप रूप से छाया और आतमित धूप के समान अपने कर सकते हर उसको प्राग के लिए बहुत ताकत डालना पड़ता है ना ब्रह्मलोक जाकर अनुभव करोगे क्या अब ब्रह्मलोक जाएगी उपासना करनी पड़ेगी हमने तो फिर चक्कर काटते राजा उत्तरायण मार्ग में भी ऐसी है ना दुर्दशा है उत्तरायण मार्ग में भी आया था ना भागवत में अभी तीन गति बताए जाए वहां जाने के बाद लौटना पड़ सकता है कोई भरोसा नहीं हाँ, निम्न का में नहीं जाएगा दुर्गति नहीं होगी तो यहां तो ब्रह्मा जी के साथ साथ तो मुक्त हो जाएगा अथवा अगला कल्प में इंदिरा जी बन करके अपना रूलिंग करते रहेगा नहीं ये दूसरी गति बताई गई थी तीसरी गति लौट के आएगा फिर योग भ्रष्ट पिछाते जैसे यहाँ पर यहीं पर आगे मुक्ति जाके फायदा क्या हुआ? कोई भरोसा ही नहीं हुआ तीन गति बता दिया वहां से भरोसा ही नहीं और जाना भी कठिन उपासना किया है तो वो ब्रह्म स्वरूप के साथ दिनों करके चला जाएगा ये सकाम कोई निष्काम भाव से किया है सकाम तो। भाव से किया तो इंदिरा के पद प्राप्त हो जाएगा उत्कृष्ट पुंज है तो नहीं सकाम भाव से करते हुए धीरे ने होगा फिर वहां पहुंचा भी है तो लौटेगा दो दिन को छाया रात के समान जीरो होगा अगले कल्प में प्रजापति का छंदो परिषद में जब इंद्र पाएगा वहां फिर ब्रह्मा जी उपदेश देंगे तब जाके होएगा। उसे पहले नहीं हो सकता वहां तीसरे तो लौट रहा है फिर बात खत्म हो गई ना इंद्र क्यों बनेगा वो ये अभी प्रक्रम शुरू नहीं है कल्प क्या इस कल्प के अंत में के प्रार फलीभूत होने लग जाता है ज्ञान से पूर्व में पराक्रम फलीभूत होने के लिए उन्मुख हो चुका हो तो ही ज्ञान के बाद उसको फिर भी जन्म लेना पड़ जाएगा एक आद जन्म चलेगी उसकी ज्ञान के पश्चात और प्राधक्रम सवारी नहीं प्राक्रम रहेगा ही नहीं बस वो तो खत्म ही हो गया जो वर्तमान शरीय वही रह गया वो खत्म हो जाएगी ब्रह्मा जी के साथ इसलिए वहां जिनको हुआ नहीं उनके लिए ये को बताई गई या तो लौटना अगले कल्प पद प्राप्त जिनको वहां हो गए वो तो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो विजय मुक्ति को पाएंगे लेकिन वो भी कितने समय तक बैठे रहना पड़ेगा अरबों वर्ष वहां पर मा, मानुष वर्ष के साथ अर्बो वर्ष रहना पड़ेगा ना अभी तो पचास साल ही तो बीता है ब्रह्मा जी का मान लो आप हिरण के उपासना करके ब्रह्मलोक पहुंच भी जाओगे और ब्रह्मा जी का पचास साल आपको वहां वेटिंग विष्णा जीवन मुक्त के पड़े रहना पड़ेगा ये भी अनुभव करेंगे समाज स्थित बैठे रहना पड़ेगा ना विजय मुक्ति तो नहीं पाया आपने वहां का जो विलक्षण शरीर है ठीक है दिव्य शरीर है तपोमय सब उस शरीर में बंधे हुए तो पड़े हैं जैसे यहाँ एक जीवन मुक्त पढ़ा है वो भी यही सोचता होता है जीवन मुक्ति भी ये तो सोचता होगा विद्यालय स्कूल अब कभी प्राण कारण खत्म हो गए कभी शरीर चला जाए कब अपने पूर्णतया स्वरूप निष्ठा हो जाए भाई उसके लिए शरीर भी बालक रहेगा जीवन मुक्ति दृश्य है महमय मिथ्या है सब कुछ इन अभी त्याद से उसको देख तो रहा है ना और इसे भी ना देखना पड़े वो और महान है रो भी चाहे जल्द से जल्दी निपट रहा हो जाए और अभी आप इस उपासना के, के पहुंच चुके पचास साल ब्रह्मा जी का कम है कितने कल्प बीते जाएंगे तब तो पढ़े रहो इसलिए कहते हैं सच दुष्प्राप ऐसा तो प्राप्त करना भी मुश्किल है ब्रह्मलोक में अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान है साधबार क्योंकि अत्यंत विशिष्ट कर्म और विशिष्ट ज्ञान मतलब उपासना कर्म और उपासना दोनों को एक विशेष रूपेण अपने जिंदगी भर वो लखल बने जा सकता है इसलिए अच्छा चक्र पढ़े क्यों तस्मात दर्शनाय यही यत्न यह करते हुए देता है इसे आत्मदर्शन करने के लिए अच्छा मौका मिला है इस शरीर में रहते हुए निपटा लो खत्म बोधव्य किम बात अवबोध प्रयोजन अरे उसको कैसे जाना जा सकेगा और उसको जानने का प्रयोजन क्या है क्या लाभ होगा इंद्रिया पृथक भाव उदयास्त मोचयत पृथक उत्पद्य मना मीर न शोचती पृथक उत्पद्य मनाना पृथक बाव उदयोच यथ मतवा धीरो नशोचते अपने ही कारण के गुणों को अनुभव करने के लिए पृथक उत्पत्ति माना नाम पृथक पृथक उत्पन्न होने वाली ये जो इंद्रियां है ये क्या दर्द हैं आत्मा से विलक्षण पृथक भाव आत्मा से भिन्न और रूप रश को ग्रहण करने के चक्कर में उदय हास्त में औ तो बारम्बार उत्पत्ति और प्रलय को प्राप्त करते रहते वृत्तियां इन इंद्रियों की वृत्तियां उत्पन्न होते रहते हैं लय को प्राप्त करते कभी आग की वृत्ति चल रही कभी कान की कभी जो है नाक की कभी तो जबान की कभी किसकी की निरंतर चलते रहता है यह बात को जान करके जो विवेकशील पुरुष है धीरा एक तमत्तवा वह शौक को नहीं करता है और इसे कर लिया भाई ये सब जितने भी इंद्रियां है ना ये इंद्रियां अपने अपने विषयों के और इंद्रिया यानी इंद्रियशु प्रवर्तन थे इंद्रिया अपने विषयों के प्रवृत्तर है हमारा इसे कोई लेन नहीं ये आत्मा से विलक्षण जो पृथक भाव है उस पृथक भाव को लेकर प्रवृत्त होते रहते हैं उसके आत्मा से कोई संबंध नहीं है जो वास्तव में मेरा अपना स्वरूप है ऐसा निश्चय कर लेता है धीर पुरुष अतः उसके अंदर कोई शोक नहीं होता किस प्रकार और क्या प्रयोजन दोनों जवाब। किस प्रकार जाना जाता है किस प्रकार से स्व स्वरूप जो दृष्टि रूप है साक्षी भाव है उससे भिन्न इंद्रिया इंद्रियों में प्रवृत्त हो तो रहे वास्तव में मैं कहीं प्रवृत्त होता ही नहीं इस प्रकार जानना जानने का फल क्या न सोचती प्रयोजन दोनों का जवाब दे दिया इंद्रिया राम आदि नाम स्व स्व विषय ग्रहण प्रयोजन प्रयोजन न अपरा अपना विषय शब्द रस रूप आदि इनको ग्रहण करने के द्वारा स्व कारण भी आकाश आदि में पृथक उत्पद्य माया नाम स्व कारणीभूता आकाश आदियों से पृथक भाव को प्राप्त पृथक उत्पन्न हो चुके हैं अत्यंत विशुद्धा केवल अच्छि आत्मस्वरूप पृथक भाव कैसे ऐसे प्रभार है जो आपका अत्यंत विशुद्ध स्वरूप है केवल चिन्मात्र स्वरूप है उससे चिन्मात्र आत्म स्वरूप से पृथक भाव स्वभाव लक्षणात्मकता अपने स्वरूप से विलक्षण रूप को प्राप्त करते हैं अभेल द्वैत भाव को प्रत्याग करो भेद भाव के माध्यम से अनुभव करते हैं। तो तथा देश एवं इंद्रियाणाम उदय उत्पत्ति प्रणयोग इसे निश्चय कर लिया ये जितना वृत्तियों को उत्पत्ति लय है ये जन्म मरण है जो कुछ भी ये सब कुछ हो रहा है ये सब क्या है वो इंद्रियों की अपनी महिमा है मन बुद्धि अहंकार हो गए है ये हमारा नहीं जागृत स्वस्था अपेक्षा उत्पत्ति प्रलयो न आत्मा न एक जागरण स्वप्राजी अवस्थाओं की अपेक्षा से इन इंद्रियों का एक उत्पत्ति और लय हो रहा है मेरा ना उत्पत्ति हुई ना लय होने वाला है मेरे आत्मा के अंदर इस प्रकार का कोई विक्रिया विकार नहीं है, है मतवा मैंने आ, लेख, लेख से ऐसे जान लिया समझ लिया और कुछ नहीं कर सकता है इंद्रियों को तोड़ मरोड़ करेगा और कुछ करेगा ऐसे करने से क्या होगा और कष्टी तो मिलेगा कुछ होना तो है नहीं आपको समझना है अरे इंद्रिया रूप देख रहे तो इंद्रिया रूप देख रहे देखने को उसे हमारा कोई लेन देन नहीं अलग कर दो अपने साक्षी भाव में स्थित रहो और वो ना करके कहो कि भाई ये हम गलत काम कर रहे हैं जैसे डाल दो के अंदर जला दो इसको तो हो गया शरीर को जब तो पेड़ा या करें। पर तो तो मतलब हो गया तो शरीर तो टिक रहा ही भव्य मतलब टिकना पड़ जाएगा फालतू का नहीं इसलिए विवेक से इसको खत्म करना है आदमी गया गंगा जी के किनारे पत्थर पे जा लघु को कूट काट के भोट होने लगा पानी डाल टूल के पी गया तो उसे लघु आएगा क्या अरे समझ के काम करो इस आयुर्वेदिक वैद्य ने कहा दिया कंटकारी को खाओ कंटकारी को कैसे खाए अरे उसकी जो है बना काढ़ा का पी जाओ वो तो भी अकाचारी था ये बीमार आदमी था तो उसकारी जूता है चमड़े की और खूब आला उसकी वो तो भी पाथ बना करके पी गया अब उल्टा बीमारी पड़ गई पेट और खराब हो गया तो उसने कहा वैद्य राजने कैसी दवाई बता दी इसे तो बीमारी पड़ गई हमारी कहते अच्छा वो समझ गए व्याकरण अच्छा रही है शायद कोई अर्थ में गड़बड़ कर दिया होगा तो नहीं क्या ठीक है भगवान आप बताइए हमने क्या किया कहते आपने तो कहा कंटकारी का बना के, के पीनो। हमने पुराना हमारे पास चमड़े का जूता पड़ा था उसको लेकर के हमने यही तो गड़बड़ किया तुमने चलो मेरे साथ गए गंगा किनारे और बाघ किनारे ले गए और दिखाए कंटकारी पूरा कांटे कांटे कांटे हो रहे पत्ता में कांटे बिहार है। इस पेड़ का नाम कंटकारी जड़ सहित उड़ो पंचांग उबालो उठ करके, उसको पी, उसका पानी छाप छो अच्छा ये बात है तो सरसों से वो जो है जितने कीटाणो सब कुमार डाल होता पेट का ठीक कर देता है अब से जो है आदमी उल्टा अर्थ ले भी सकता ना इसलिए कहते विवेक का था धीरा इंद्रियों को तुम चला दो, कांट दो, दो कान को सन्ना गाना सुनता है नहीं सुन पाओगे फिर सब जाएगा ना उल्टा काम नहीं इसलिए है कहते पृथक भाव करनी है तुम एक सालक करो इसको धीमान न सोचती आत्मनो नित्य एक स्वभाव से और बेचारा क्योंकि आत्मा वो नित्य है एक स्वभाव आनंद रूप है उसका और उस आनंद रूप तक कोई भी विचार होता ही नहीं है इसलिए शोक कारण तनुप्ध है शोक का कारण क्या है अनानंद भाव होना जब आनंद भाव एक रस रह जाए फिर शोक कहा जाएगा इसलिए शोक के कारण ही उपपन्न नहीं होता तथा चशत इस व्यय तरह शोक आत्मा इंद्रिया राम प्रदत्त भावोक तो नाश बहि अधिकव्य जो कहा गया आत्मा इंद्रियों से अलग हो रखा है इसलिए आत्मा को जो है इंद्रियों से अलग ढूंढना पड़ेगा इंद्रियां तो यहाँ है इंद्रियों से बाहर कहीं ढूंढो दो आत्मा मार्केट में जाए ढूंढा जाए इसलिए तो सोचेगा ना आत्मा से अलग हो गए हैं कौन इंद्रिया तो इंद्रिया कहा दिख रहे हमको इसमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन इससे अलग ये आत्मा है तो कहीं ढूंढना पड़ेगा बाहर कहीं कि नहीं कोई ऐसा भी सोच सकता है मंदाधिकारी की कथा तो चली रही मंदाधिकारी तो ऐसे ही तो अकल वाला होता है जो कहा अगर ठीक उसका उल्टा ही चाल चलेगा मंदाधिकारी का काम ही ऐसा होता है तीसरे कहते देखो ऐसा कहीं बहिर्णिव्य ऐसा न बहिजी ग इस आत्मा को कहीं बाहर जानने की ढूंढने की चेष्टा मत करो जिसम प्रत्य से सर्वस्या क्योंकि सारे संसारी इन इंद्रियों का भी प्रत्येगात्मा है इसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है इनका ही स्वरूप में जाना पड़े इनके अधिष्ठान में जाओ कारण में चले जाओ तब कथम वो कैसे जाए कैसे पता लगावे इसको इतनी पहले भी कह चुके थे दूसरे शब्दवी में प्रेम इंद्र्य परम मरो मनस सतम उत्तम सत्ता दिखी महान आत्मा व्यापको व्यक्त उत्तम अव्यक्ता पर पुरुषो व्यापको लिंग्यात्मुच्य जंतुर अमृत गंद्रियभ्य परम मनो वाइंद्रे परम का हटा दिया सीधा इंद्र से मन में चला गया इंद्रियों से उत्कृष्ट है मन और मन से भी उत्कृष्ट है बुद्धि बुद्धि से उत्कृष्ट है महात और महात से उत्कृष्ट है अव्यक्त तत्व अव्यक्त तत्व से उत्कृष्ट है उसका भी कारण है और अंतर यहाँ पर उत्कृष्ट मतलब इंद्रियों का भी कारण और इंद्रियों का भी जो अंतर सूक्ष्मतम महत्तम व्यापकम मन है इधर मन का भी कारण मन की भी वृत्ति प्रवृत्ति का कारण हो और मन का भी अंतर है मन से भी व्यापक है मन से भी महत है जो वो कौन है बुद्धि जिसे पहले समझाया हुआ है उसी प्रकार यहाँ पर ग्रहण करते जाएंगे अंत में क्या बचा अव्यक्त से भी पर अव्यक्त का भी कारण अव्यक्त का भी जो स्वरूप से उसका भी प्रत्येगात्मा उसका भी अंतर उससे भी जो व्यापक कौन है वो पुरुष है व्यापक अलिंग बच कर दिया वो अलिंग मैंने सर्व संसार के धर्मों से रहे थे किसी भी संसार के धर्म के द्वारा लिंगम आप अग्नि का परिचय दोगे ये अग्नि है कैसा दोगे आप बता दोगे भाई ये चलाता है परिचय कराया ना आपने उस चीज की उसका धर्म बता दिया वो चला दिया तो ये अग्नि है वो भी ग्रहण कर लेगा इसे किंचित धर्म के द्वारा किसी वस्तु को परिचय कराने का नाम लिंग उस वस्तु का उल्लिंग हो गया लिंग परिचय ते अलिंगम तार से परिचय लिंगम एवं नास्ती है स अलिंग क्यों वो निर्धर्म के, आत्म आत्मे कोई धर्म ही नहीं जिसके उसे पहचान करा रहे या नहीं तीसरे कहते देखो अलिंग एव छ जिसे जानने के बाद उस पुरुष को यम पुरुषम महात्मा ज्ञातवा जन्तु मुच्छते ये जीव जो है संसार बंधन से मुक्त होगा और अमृत त्वच तो जीव मुक्त हो जाएगा इंद्रिय व्यवय पर इत्यादि अर्था नाम इंद्रिय समान जातीय इंद्रिय ग्रहण ग्रहण पौरवा परि में विचार है वहां ब्रह्म सूत्र में बड़ा शांत पूर्व पक्ष ने किया है तुलसी तो का संसार को सार को लेकर ए, बोल दिया वहां पर क्या है अपंचीकृत पंच महाभूत को इंद्रियों से श्रेष्ठ बताया क्यों इंद्रियों का भी कारण अपीकृत पंच महाभूत है नी तो लेकिन यहाँ वो लेने की जरूरत नहीं पंचकृत पंच महाभूत की अपेक्षा से इंद्रिया श्रेष्ठ इंद्रियों की अपेक्षा से अपंचीकृत और अपंचकृत की अपेक्षा से मन ये सब जो लेने की अपेक्षा से वो यहाँ क्यों नहीं लिया कदम इंद्रियों के और ग्रहण क्यों इंद्रिया भौतिक अभी भौतिक सब भूत ही तो है सबभूत बराबर ये क्यों अलग अलग नाम लेना उसको इसलिए कहते हैं अर्थानाम नाम यह मैंने ना अस्मिन मंत्रे इंद्रिय समान, समान जाती इंद्रिय के समान जाति वाला होने से भूतत्तावचिन्ह होने के कारण इंद्रिय ग्रहण ग्रहण इंद्रिय ग्रहण के द्वारा उनका भी ग्रहण हो गया इसे ये मत समझो और पूर्वोत्तर ग्रंथ में किसी प्रकार का विरोध है यह न्यूनता है ऐसी आशंका न करें पूर्वान्यो पास भाग्य सब अर्थ अपने आप पूर्व बुद्धि से समझो सत्य शुद्ध शब्द बुद्धि वह आप बुद्धि से साक्षात रखा सब्द रखा है इसे दोनों तो पर व्यापक से आप आकाश आदि सर्व से कह तत्व व्यापक जो माना जाता है नहीकारादियों के द्वारा जिन आकाशवादी तत्वों तो को व्यापक मानते नहीं आयी लोग उससे भी उसका भी कारण है उन सकल व्यापक वस्तुओं का भी क्यों उनका कहिए ना व्यापक आत्मा आकाश काल दिग् आत्मा इन सब को मानते हैं हम क्या मानते हैं आकाश काल दिग्ञ जो आत्मा व्यापक माने गए इनका भी कारण रूप ब्रह्म है व्यापकों का भी व्यापक है सर्वज कारण अथवा सभी का कारण अलिंगा अलिंग दे गम्य परिचित ये पल्लिंगम बुद्धि जिसके द्वारा आत्मा का परिचय होता है किसके द्वारा होता है आत्मा का परिचय से जैसे वहां दहन प्रकाशन आदि के रग्नि को परिचय कर लिया इस शरीर में आत्मा है कैसा पता चला क्योंकि इसके अनुमान बुद्धि अहंकार चित चल रहा काम कर रहा है इसे ज्ञापन हो गया कोई चेतन वस्तु है यहाँ और उसी का आत्मा है इसलिए लिंग कौन हो गया बुद्धियादी तलिंगम बुद्धियादी तद अविद्यमान मशिया पोलिंगारी भी उस आत्मा में जमा नहीं है इसलिए आत्मा कैसा है स्वयं अलिंग सर्व संसार सर्वर का तात्पर्य है संसार के जो किंचित धर्म आप अनुभव किया करते हैं विषयों का सर्वधर्म से वो रहित है और यहां यहाँ सर्वधर्म सर्वभाव की बात सोचते हैं और भारत सरकार सर्वधर्म से परे है धर्म से परे कर दिया ना हमारा देश को तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाए अच्छा है नहीं जाता जिस आत्मा को जान करके आचार्य था तो शास्त्र था कैसे जाना जाए आचार्य से और शास्त्र से जान करके मुचते जनतो अविद्यादि हृदय वृद्धि जीवन देव पति थे अपनी शरीर अमृत ग वह जीव जो है अविद्यादि जो हृदय ग्रंथियों के द्वारा जीवन ने पति भी शरीर है अरे पति शरीर क्यों ना हो पति शरीर का मतलब मृत शरीर क्यों ना हो निजाति शरीर क्यों ना हो शुद्र शरीर क्यों ना हो वर्ण शंकर क्यों ना हो अथवा अपिच्छेद भगवान ने क्या कहा गीताजी में सुधराचारों की सुधराचारी उस शरीर को कैसे हो पति शरीर उसको तो कहेंगे और क्या कहेंगे आपके शरीरों के, के मंगलमय शरीर क्यों अरे पूजा पाठ कर रहे हैं त्रिकुण लगा रहे हैं तिलक लगा रहे हैं कुछ हो रहा है ना नहाते धोते तो हो भगे इसलिए पवित्र है ना ये आपति शरीर अपति शरीर वो है जो सार्वजर नहारे तो वो दुराचारी है ना इसलिए उसको तो दुराचार से समय नहीं मिल रहा है खाली तो नहाएगा क्या वो बाहर पहुंचे थे कागज से झाक होने को फिर तो थोड़ी आंकनी पड़ेगी जिला को पोषने के लिए झंझट खत्म तो ऐसे जो उत्पाता संस्कृति वाले हैं, वो पति शरीर वाले पति दे शरीर अमृत सं परोअव्यक्ता पुरुष है पूर्वी नहीं संबंधा इसलिए भी पूरा पुरुष के साथ कर दो स्वरिंग परोअ्यक्ता पुरुष है थी पूर्व के जोड़ते हुए अनवय कर लेना चाहिए कथम अलिंग ऐसी दर्शन पोते आपने पूर्व मंत्र में कहा था व्यापक आलिंग एवच उसका कोई परिचय करा देने वाला परिचायक ज्ञापक गमक कोई चीज नहीं है फिर हम उसे जानेंगे कैसे उसका दर्शन कैसे होगा अनुभव कैसे होगा तो जवाब देते वो आलिंग एवचक तात्पर्य इन बाहिंद्रियों का निराकरण है नदृशे ठतिपम से नक्षुषा पश्य कश्चनम हृदा मनीषा मन साक् क्लिप्त ये तद्मृदस्ते क्यों रूपम न सदृशे इस ब्रह्म जो आत्मा है इसका जो स्वूप है अंतरात्मा का रूप हमारे दृष्टि का विषय बनकर टिक नहीं सकता है इसलिए चक्षुषा कश्चन एनम न पश्यती इधर चक्षु के द्वारा कोई भी व्यक्ति इसको अनुभव नहीं कर सकता उपलक्षण है कोई भी ज्ञान इंद्रिय हो कोई भी कर्म इंद्रिय हो किसी भी इंद्रिय विशेष के द्वारा स्व भिन्न विषय रूपेण रूप रसगंध आदि वजह से ग्रहण किया जाता है वैसे आत्मा के स्वरूप ग्रहण नहीं किया जा सकता कैसा होगा इसका मतलब है नहीं हो तभी तो व्रण नहीं हो रहा खा ऐसी बात नहीं है हृदय मनीषा मनीषा अभिक्लुप्त हो हृदय मनीषा मनसा इस हृदय रूपी गुफा के अंदर विद्यमान बुद्धि द्वारा मनन रूपी यथार्थ दर्शन से मनसा मन मनन रूपेण मन रूपी नहीं लेना मनसा से मननात्म का यथार्थ दर्शन अभिप्लिप्तो से प्रकाशित होता हुआ इसको आप जान सकते हैं ये मनसा मनीषा मन के द्वारा ग्रहण के संकल्प विकल्प जो किया जाता है उसका भी जो ईष्ट बुद्धि कहा हैदय में उस बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है संकल्प विकल्प आदि रूप मन की भी जो नियामको बुद्धि द्वारा मनन रूपी जो यथार्थ दर्शन है उसी से अविक्लिप्त होता है और उससे प्रकाशित होता है इस रूप में इसे जो जानते हैं है एक तु अमृता यह एकद विधु हो जो इस प्रकार से इस चीज को जानेगा अमृता भवंतीत है न इसलिए लोप हो गया है ये भाषिकार न संदृशे संदर्शन विषय न दृष्टि प्रतिभा संदर्श संदर्श संदर्श विषय चक्षु का वृत्ति का विषय होना जैसे घट को पटर मटर वगैरह घटा वस्तु भी घटपटम वस्तु भी क्या है हमारे चक्षु वृत्ति का विषय बनता है उसको कहा जाता संदर्शन विषय वैसे न तिष्ट वो इस प्रकार से हमारे वृत्ति का विषय रूपे न स्थित नहीं हो सकता कौन प्रत्यगात्मन अस्य रूप असया प्रत्यगात्म न हमारा जो प्रत्यगात्म स्वरूप है ये जो स्वरूप है न ये हमारे चक्षुष वृत्ति का विषय रूपे न उपस्थित गृहित नहीं हो सकता अतो इसलिए न चक्षुषा चक्षुषा का मतलब सर्वेन्द्रियण उपलक्षण किसी भी इंद्रिय के द्वारा इसी प्रकार से तत्व तो इंद्रिय विषय रूपेण उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता चक्षुर ग्रहण से उपलक्षण चक्ष जो ग्रहण किया है ये उपलक्षण के लिए है। कश्चना कश्चित कोई भी व्यक्ति इसको अनुभव इस प्रकार से नहीं कर सकता एनम प्रकृतम महात्मा न पश कश्चित कश्चन एनम कश्चन घर कश्चित हो परि पुरुष न चक्षुषा चक्षु के तरह उपलब्धि नहीं किसको? एना ख़तम कर सकता किसको एनम मन प्रकृत आत्मा ब्रह्म कैसे उसका हम अनुभव करेंगे अच्छा तब जवाब बात ऐसा है हृदय हृदया बुद्धिया हृदय में जो बुद्धि उसी के द्वारा क्यों क्योंकि मन को विषयों की ओर जाने से रोकने की क्षमता बुद्धि में ही है वे कैसी बुद्धि में मुख्यु का बुद्धि हर व्यक्ति का बुद्धि अपने मन को विषय की ओर जाने से रोकने की क्षमता वाली नहीं है हर एक बुद्धि जो है हर व्यक्ति के पास बुद्धि है इन किस काम की वो बेकार है क्योंकि मन का भी जवाब उल्टा मन को रोकने का मन को समझाने का युक्ति पूर्वक योगिक क्रियाओं के माध्यम से शास्त्र अध्ययन के माध्यम से अनेक तरीके हैं मन को रोकने का और जहां हम चाहेंगे जैसे हम चाहेंगे वैसे वृत्तियों को चलाने की क्षमता बुद्धि में है इसलिए उसका मनीषागत है मन का वो ईश्वर शासन करने वाला तो लेकिन उस बात को नहीं समझा हुआ व्यक्ति जो होता है वो उसकी बुद्धि काम नहीं करती इसलिए मुमुक्षु की बुद्धि समझना यहाँ पर हृदय मनीषा मन मुक्षु की जो बुद्धि जो हृदय में स्थित बुद्धि है कोई नियंत्री है और कहेगा कह मना किम तुम पिछाच प्रथावासी ना जानते ये बुद्धि कहे ये रे मन तुम क्यों ये संसार पिशाच के पीछे भाग रहा है ये मूर्ख को छोड़ो ये भूत बना तुम्हारी अपनी छोड़ और इस गुणों के वजह से जो भौतिक होकर करके भूतत्व तुम्हारे अंदर जो विद्यमान है इस भूत स्वभाव को परित्याग करके अपना स्वरूप जो कारण